शो टॉक बिन बाती बिन तेल नंबर 17 एक दिन घोषो ने अपने शिष्यों से कहा एक भैंस सामन के बाहर निकल गई है जिसमें कि वो कैद थे उसने आंगन की दीवार तोड़ डाली है उसका पूरा शरीर ही दीवार से बाहर निकल गया है सिम सिर धर्म पैर सर लेकिन पूंछ बाहर नहीं निकल पा रही और पूंछ कहीं उलझी भी नहीं है और पूंछ को किसी ने पकड़ भी नहीं रखा है मैं पूछता हूं फिर भी पूंछ बाहर क्यों नहीं निकल पा रही शिष्य सोचने लगे और होशो हंसने लगा फिर उसने कहा जिसने सोचा उसकी पूछ भी उलझी शेष और भी विचार में गए फिर गोचों ने कहा जिसकी समझ में ना आए वो पीछे लौटकर अपनी पूंछ दे कृपया इस कहानी का अर्थ समझाए जो है उससे मुक्त हो जाना बहुत आसान जो नहीं है उससे मुक्त होना बहुत कठिन जो दिखाई पड़ता हो उसे तोड़ देने में कितनी ही कठिनाई हो असंभव नहीं लेकिन जो दिखाई ही न पड़ता हो उसे हम तोड़ना भी चाहें तो कैसे तोड़ें विरोधाभासी दिखने वाली यह बात जीवन के आंतरिक सत्यों के संबंध में बहुत सही है मनुष्य सभी चीजों से मुक्त हो पाता है अहंकार से नहीं और अहंकार बिल्कुल नहीं उसका अस्तित्व ही नहीं उसे तुम खोजने जाओगे तो पाओगे भी, भी नहीं जिससे तुम बंधे हो खोजने पर मिलेगा भी नहीं कि वो कहां है शायद इसलिए बंधन बहुत गहरा तोड़ने का उपाय नहीं दिखता तो तोड़ देते तोड़ने का उपाय नहीं होता तो तोड़ देते जो नहीं है उससे हम इस बुरी तरह बंधते हैं लेकिन जो नहीं है उससे भी बंधन हो जाता है कुछ कारण समझ लेने चाहिए बौद्धि धर्म चीन गया 1400 वर्ष पहले चीन के सम्राट ने कहा मैं बहुत आशांत हूं बौद्धि धर्म ने कहा कल सुबह आ जाओ और ध्यान रहे अपनी अशांति को साथ ले आऊ क्योंकि तुम अगर उसे घर भूलाए तो मैं तुम्हारा इलाज भी कैसे करूंगा सम्राट लौटा तो जरूर लेकिन सोचता लौटा कि सुबह जाए या नहीं क्योंकि ये आदमी थोड़ा पागल मालूम पड़ता है अशांति कोई चीज तो नहीं है कि तुम घर रखाओगे शांति कोई चीज तो नहीं है लाने ले जाने का सवाल क्या है रात बहुत सोचा जाऊं ना जाऊं लेकिन यह आदमी आकर्षक भी लगा इसकी आंखों में कोई बल भी था इसके होने के ढंग में कोई गहराई भी थी और जिस भांति उसने कहा था कि ले आना अशांति अपने साथ अन्यथा मैं शांत किसे करूंगा उसमें इतनी सच्चाई और प्रमाणिकता थी कि सम्राट ने सोचा जाने में हर्ज नहीं प्रयोग कर लेने जैसा है यह अवसर खोना उचित नहीं सुबह सुबह सम्राट पहुंचा अभी सूरज भी उगा नहीं था और बौद्ध धर्म अपने मंदिर के बाहर बैठा हुआ था सीढ़ियों के पास देखते ही सम्राट को कहा बैठ जाओ और कहां है अशांति कहां तुम्हारा मन निकालो ताकि मैं उसे शांत कर दूं सम्राट ने कहा व्यंग करते हैं या विक्षिप्त हैं अशांति कोई चीज तो नहीं जिसे मैं दिखा सकूं बौद्धि धर्म ने कहा जिसे तुम देख सकते हो उसे मैं क्यों ना देख सकूंगा और अशांति अगर कोई वस्तु ही नहीं है तो जो तुम्हें इतना परेशान किए हैं वो होगी तो जरूर छिपी हो कोई आवरण पड़ा हो लेकिन जिससे तुम इतने उद्दिग्न हो जो तुम्हें रात सोने नहीं देती पेट में गया भोजन पचने नहीं देती जिसके कारण सारे साम्राज्य का सुख तुम भोग नहीं पाते वो हो अशांति होगी तो जरूर और काफी मजबूत हो सम्राट का वो मैं जानता हूं कि है और मजबूत लेकिन कोई बाहर की चीज तो नहीं भीतर की तो बौद्ध धर्म ने कहा तुम बंद करो और भीतर खोजो और जब तुम पकड़ लो तो मुझे बताना मैं इधर बाहर तैयार बैठा हूं तुमने उधर पकड़ा इधर मैंने हल किया तुम्हें तो शांत करके ही भेजूंगा सम्राट ने आंखें बंद की और खोजने लगा कि अशांति कहां है मन के एक एक कोने कांतर में झांका एक एक मन की परत उठा के देखी सब वस्त्र हटाए जिस जिस से खोजता गया बड़ा हैरान हुआ अशांति तो मिलती नहीं उल्टे मन शांत होता जाता है जो व्यक्ति भी अपने भीतर अशांति की खोज पे निकल जाएगा वो शांत हो जाएगा अशांति है इसलिए कि तुमने कभी गौर से देखा नहीं तुम्हारे न देखने में ही उसका अस्तित्व है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है जिससे जिससे पर उलटने लगा वैसे वैसे पाया कि कोई गहरा शांत आवास खुलता जाता है कोई मंदिर के द्वार खुल रहे हैं जहां सब शांत है उसके बाहर के चेहरे तक भी झलक आने लगी वो धुन जो भीतर बजने लगी थी बाहर भी फैलने लगी घड़ी भीती दो घड़ी भीती सूरज उगाया उस उगते सूरज की किरणें सम्राट के चेहरे पर पड़ रही हैं वो शांत बैठा है जैसे पत्थर की मूर्ति हो बुद्ध की मूर्ति आखिर बोधि धर्म ने उसे हिलाया और कहा कि बहुत हो गया, अब मुझे दूसरे काम भी करने, आंख खोलो अगर पकड़ लिया हो तो बोलो अन्य था कल सुबह फिर आ सम्राट ने आंख खोली झुक चरण छुए और कहा धन्य आपने मुझे शांति कर दिया खोजता हूं तो अशांति पाता नहीं, नहीं खोजता हूं तो अशांति है देखता हूं तो दिखाई नहीं पड़ती खो जाती नहीं देखता पीठ करता हूं तो बड़ी बजनी बड़ी भयंकर है उस अशांति से तुम परेशान हो जो है नहीं उन बीमारियों से तुम पीड़ित हो जिनका कोई अस्तित्व नहीं पर जो नहीं है बुरी तरह पकड़ लेता है और उससे छूटते भी नहीं बनता है प्रगट कुछ होता तो छूटने का उपाय कर लेते अब प्रकट है इतना सूक्ष्म ना के बराबर है शून्य जैसा है कारागृह की जो दीवालें दिखाई पड़ती हों वो कितनी ही ऊंचे हों सीढ़ी खोजी जा सकती है कारागृह की जो दीवालें दिखाई पड़ती हैं कितनी ही मजबूत चट्टानों की बनी हों तोड़ी जा सकती हैं। लेकिन तुम उस कारागृह में बंद हो जो दिखाई नहीं पड़ता सीढ़ी तुम लगाओगे कहां दीवाले अदृश्य हैं तुम तोड़ोगे कैसे और ग्रह तुम्हारा ऐसा है कि तुमसे बाहर नहीं तुम्हारे भीतर और ग्रह ऐसा है कि तुम उसमें बंद नहीं हो तुम उसे अपने साथ ढोते हो तुम उसे अपने साथ ही लेके चलते हो और ग्रह ऐसा है कि सब निकल जाएगा लेकिन बूझ तुम्हारी फंसी रह जाएगी हिंदी में पूछ शब्द बड़ा होते और अगर शब्द के साथ थोड़ा खेल करना हो तो बड़े रह सका है लोग कहते हैं गए किसी ने पूछा नहीं कोई पूछताछ न की कि किसी ने बड़े दुखी होते हैं पूछ हो, तो सुखी होते हैं पूछ न हो तो दुखी होते हैं पूछ अहंकार है किसी के घर गए मेहमान में किसी ने पूछा नहीं दुखी लौटे कहीं काफी पूछ हुई बड़े सुखी लौटे कोई देखे सम्मानित करे आदर करे स्वीकार करे कि तुम हो कुछ विशिष्ट हो पूछ विशिष्टता है विशिष्टता में हर एक बंध है और जिस दिन तुम साधारण हो जाओगे उस दिन तुम मुक्त हो उस दिन पूछ बंद न रह जाएगी और हर आदमी सोचता है कि मैं विशिष्ट हूं कुछ खास हूं तुम तो ऐसा आदमी न खोज सकोगे जो अपने को खास न समझता और अगर ऐसा आदमी मिल जाए तो उसके चरण मत छोड़ें क्योंकि तो वह आदमी भगवान है यह ख्याल कि मैं असाधारण हूं बड़ा साधारण सभी को है तुमको ही नहीं वृक्षों को कीड़ों मकोड़ों को सभी को है कि मैं असाधारण छोटा सा पतिंगा और मक्खी भी इसी ख्याल से भरी पुरानी लुकमान की एक कथा है लुकमान पुराने ज्ञानियों में एक हुआ कोई जीस से तीन हजार साल पहले मोहम्मद ने लुकमान का कुरान में बड़े आदर से उल्लेख किया एक पूरा अध्याय लुकमान के लिए समर्पित किया है दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जहां लुकमान का शब्द गहरे में प्रवेश ना कर गया जिनको लुकमान का कोई पता भी नहीं है वो भी उसका उपयोग करते हैं लोग नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं बड़े लुकमान बने बैठे उन्हें पता भी नहीं कि वो क्या कह रहे हैं कहावत है कि लुक्मान को क्या समझाना लुक्मान से ज्यादा कोई समझदार भी नहीं लुक्मान से किसी ने पूछा कि तुझे तो इतनी समझदारी कैसे मिली लुक्मान ने कहा जब मैं नासमझ हो गया लुक्मान से किसी ने पूछा तू इतना समादृत क्यों है लुक्मान ने कहा जब मैंने आदर की आकांक्षा छोड़ दी लुकमान की एक छोटी कहानी लुकमान ने कहानियों में ही अपना संदेश दिया है ईसब की प्रसिद्ध कहानियां आधी से ज्यादा लुकमान की ही कहानियां जिन्हें ईसब ने फिर से प्रस्तुत किया लुकमान कहता है एक मक्खी एक के ऊपर बैठ गई हाथी को पता ना चला मक्खी कब बैठी मक्खी बहुत भिन्न भिनाई आवाज की और कहा भाई मक्खी का मन होता हाथी को भाई कहने का कहा भाई तुझे कोई तकलीफ हो तो बता देना भजन मालूम पड़े तो खबर कर देना ना हट जाऊंगी लेकिन हाथी को कुछ सुनाई ना पड़ा फिर हाथी एक पुल पर से गुजरता था बड़ी पहाड़ी नदी थी भयंकर गड्ढ था मक्खी ने कहा कि देख दोहे कहीं पुल टूट ना जाए अगर ऐसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना मेरे पास पंख हैं मैं जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिन्नभिनाहत पड़ी पर उसने कुछ ध्यान न दिया फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया उसने कहा यात्रा बड़ी सुखद हुई तीर्थ यात्रा थी साथी संगी रहे मित्रता बनी अब मैं जाती हूं कोई काम हो तो मुझे कहना मक्खी की आवाज थोड़ी हाथ से सुनाई पड़ी उसने कहा तू कौन है कुछ पता नहीं कब तू आई कब तू मेरे शरीर पे बैठी कब तू उड़ गई इसका कोई हिसाब नहीं है लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी लोकमान कहता है हमारा होना भी ऐसा ही है इस बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस बड़े अस्तित्व में हाथी और मक्खी के अनुपात से भी हमारा अनुपात छोटा है क्या भेद पड़ता है लेकिन हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं वो सोरगुल किस लिए है वह मक्खी क्या चाहती थी वो चाहती थी हाथी स्वीकार करे तो भी है तेरा भी अस्तित्व है पूछ चाहती थी हमारा अहंकार अकेले तो नहीं जी सकता दूसरे उसे माने तो ही जी सकता है इसलिए हम सब उपाय करते हैं कि किसी भांति दूसरे उसे माने ध्यान दें हमारी तरफ देखें उपेक्षा ना हो हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों के लिए स्नान करते हैं तो दूसरों के लिए सजाते संवारते हैं तो दूसरों के लिए धन इकट्ठा करते मकान बनाते तो दूसरों के लिए दूसरे देखें और स्वीकार करें कि तुम कुछ विशिष्ट हो तुम कोई साधारण नहीं तुम कोई मिट्टी से बने पुतले नहीं हो तुम कोई मिट्टी से आए और मिट्टी में नहीं चले जाओगे तुम विशिष्ट हो तुम्हारी गरिमा अनूठी तुम अद्भुत हो अहकार सदा इस तलाश में है आंखें मिल जाएं जो मेरी छाया को वजन दे दें अब हम गोसो की कहानी समझे गोसो थोड़े से बुद्धत्व को प्राप्त लोगों में एक है गोसो ने अपने शिष्यों को कहा कि सुनो एक आंगन में एक भैंस बंद है निकलने की कोशिश करते हैं, सभी कोशिश करते हैं जहां भी बंधन हो वहां से हम निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि जहां भी बंधन हो वहीं अहंकार को चोट लगती है परतनता इतनी सालती है इतनी चुभती है क्यों क्योंकि परतनता का अर्थ है कि अब तुम अपने तई होने में समर्थ नहीं हो तुम चाहो तो चल नहीं सकते चाहो तो बैठ नहीं सकते तुम्हारे अहंकार को फैलने का उपाय नहीं इसलिए अहंकार स्वतंत्र मानता है अब इसे तुम समझना अहंकार की स्वतंत्रता आत्मा की स्वतंत्रता नहीं हो सकती और अहंकार कितनी ही स्वतंत्रता चाहे पूरी स्वतंत्रता नहीं चाह सकता ये अहंकार का पैराडॉक्स है यह अस्मिता का विरोधाभास है ये थोड़ा सूक्ष्म है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो अहंकार चाहता है मैं परतंत्र न रहूं लेकिन अहंकार दूसरों के बिना रह भी नहीं सकता बच भी नहीं सकता तुम चाहते हो कि अकेला रहूं लेकिन तुम दूसरों के बिना जी भी नहीं सकते अहंकार की स्थिति वैसी है जिससे कुछ लोग कहते हैं पत्नी के साथ रहें तो मुश्किल साथ नहीं रह सकते बिना रहना चाहें तो मुश्किल पत्नी के बिना भी नहीं रह सकते रहना ही असंभव साथ जाते हैं तो साथ की कठिनाइयां हैं अलग जाते हैं तो मजा ही चला जाता है अहंकार कुछ ऐसा चाहता है कि दूसरे तो हों लेकिन परतंत्र ना बनाएं दूसरों का मैं शोषण तो करूं मैं तो दूसरों को परतंत्र बनाऊं मैं स्वतंत्र बना रहा हूं गोसों ने कहा कि भैंस बंद है एक आंगन में दरवाजा खुला है कोई जंजीरें भी नहीं पड़ी भैंस मुक्त होने के लिए बाहर निकलती सिंग निकल गए सिर निकल गया धड़ निकल गया सब निकल गया लेकिन पूछ नहीं निकलती और पूछ को न तो कोई पकड़े और न पूछ बांधी गई अब दरवाजा बड़ा होगा जिसमें से भैंस निकली गई उसमें से पूछ क्यों नहीं निकलती भैंस खुद ही खड़ी हो गई होगी पूछ को तो कोई निकालना नहीं चाहता आंगन में बंद थी तब तक उसने सोचा होगा स्वतंत्रता चाहिए मुक्ति चाहिए और जब आंगन से पूरी निकल गई तभी उसको पता चला कि अगर पूछ भी बाहर निकल गई तो स्वतंत्रता का भी क्या करोगे सन्यासी भाग जाता है हिमालय पूछ यहीं छूट जाती है संसार में वहां बैठ के हिमालय की शिला पर भी वो सोचता है तुम्हारे बाबत कब आओगे कब दर्शन करोगे कब चरणों में भूत चढ़ाओगे वहां दूर हिमालय पे बैठ के भी राह देखता है कि कोई आए कोई कहे कि आप जैसा एकांगी एक आप जैसा एकांत में वास करने वाला कोई दूसरा नहीं देखा संसार को खबर मिले कि मैं हिमालय आ गया संसार भली जान ले कि मैंने त्याग कर दिया लेकिन संसार जान ले तो त्यागी भी अखबार में खबर देखना चाहता है ये बड़े मचे की बात है भैंस बाहर निकल जाती पूछ भीतर रह जाती जिस संसार का ही त्याग कर दिया उसका अखबार में छूटा छोड़ दिया लेकिन संसार पूछे तुम्हारे बाबत जाने तुम्हारे बाबत तुम हो ये न छूटा हिमालय आके बैठ गए हो लेकिन मन को प्रसन्नता तभी होगी जब सारी दुनिया के कोने कोने में लोग जान लें कि तुमने जगत छोड़ दिया तुम एकांत वास कर रहे हो दूसरों को पता चले कि तुम एकांत में हो तो ही तुम्हें एकांत में भी मजा आएगा भैंस बाहर निकल जाती पूछ भी कर रह जाती कोई पकड़े नहीं कौन पकड़े हैं तुम्हें जब तुम हिमालय तक चले गए किसी ने ना रोका कोई बांधे नहीं है कौन बांधे है? सब अपनी अपनी पूछ की फिक्र में तुम्हारी पूछ को कौन बांधेगा अपनी ही पूछ इतनी भारी है अपनी ही पूछ ढोना इतना कष्टपूर्ण है तुम्हारी चिंता किस है तुम्हें किसकी चिंता है सब अपनी ही चिंता कर रहे हैं लेकिन पूंछ भीतर रह गई गौसो ने पूछा कि बोलो क्या अड़चन पूरी भैंस बाहर हो गई न कोई बांधे न कोई पकड़े दरवाजा खुला है पूंछ भीतर क्यों रह गई कहीं अटकी भी नहीं शिष्य सोचने लगे गौसो हंसा और उसने कहा घर सोचा तुम्हारी पूछ भी भीतर रह जाएगी जो नहीं सोचता उसकी पूछ तत्क हो जाती है क्योंकि बिना सोचे अहंकार को बचने की कोई जगह नहीं तुम सोचते हो इसलिए अहंकार निर्मित होता है इसलिए जितना तुम सोचोगे उतना ज्यादा अहंकार निर्मित इसलिए तुम्हारे तथा कथित विचारक सर्वाधिक अहंकारी होंगे जिनको तुम इंटेलिजेंसिया कहते हो जिनको तुम कहते हो बुद्धिशाली बौद्धिक लोग ये सबसे ज्यादा अहंकार होंगे दो पंडितों को साथ बिठाना आसान नहीं दो कुत्ते भी थोड़ी देर शांत बैठ जाए न भोंके एक दूसरे पर दो पंडित नहीं बैठ सकते स्वर्ग में सबको जगह मिलती होगी पंडितों को नहीं मिलती होगी नहीं तो वहां चैन ही ना मिलेगा वहां इतनी बकवास होगी वहां इतना विवाद होगा अब बेबात बेवाद का इतना शोर गो लोग कि नरक से बदतर हालत हो जाएगी पंडित का अहंकार भयंकर हो जाता है जितना बुद्धि विचार करती है उतना ही लगता है तुम महान हो निर्विचार में तो तुम बच नहीं सकते विचार में ही बचते हो विचार सहारा है इसलिए अज्ञानी बहुत अहंकारी नहीं हो सकती पंडितों ने वचन लिखे हैं जिनमें उन्होंने कहा धन पूजा जाता हो सम्राट की पूजा होती हो एक देश में लेकिन ज्ञानी सर्वत्र पूजा जाता है ये खुद ही ज्ञानी लिख रहे हैं इनका ज्ञान बहुत गहरा नहीं हो सकता पूछ भीतर उलझी रह गई भैंस बाहर निकल गई और अगर ये ज्ञान की तलाश भी कर रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए ताकि सर्वत्र पूजा ताकि सभी पूजे लेकिन दूसरे की आंखों में पूजा देखने से मिलता क्या होगा दूसरे की आंखों में पूजा देखकर कौन सी शक्ति इकट्ठी होती है कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है तुम खास हो जाते तुम विशिष्ट हो जाते लगता है तुम कुछ हो तो मैं अपने पर भरोसा आ जाता है कि मैं कुछ हूं अन्यथा इतने लोग मुझे क्यों देखते इतने लोग इतनी आतुरता से देखते हैं सबकी आंखें मेरी तरफ लगी तो मैं कोई साधारण नहीं हो सकता मैं कोई असाधारण हीरा हूं जिनको हम बुद्धिमान कहते हैं वे बड़े निर्बुद्धि हैं अगर उनकी पूछ की तरफ देखो दुनिया में जितने उपद्रव होते हैं वो एक तथाकथित इंटेलिजेंसिया के कारण होते हैं। दुनिया में अब तक समाज केवल दो स्थानों पर ऐसी जगह पहुंचा है जहां इस तरकीब को समाज के निर्माताओं ने समझ लिया था एक तो भारत में और एक अब रूस में। भारत में कोई पांच हजार सालों में क्रांति नहीं हुई क्योंकि उपद्रवी को हमने ब्राह्मण का ऊंचा से ऊंचा पद दे दिया अब उससे कुछ ऊपर जगह ना थी वह जो बुद्धिशाली था वो पूज्य था ब्राह्मण की अकड़ देखते रास्ते पर चलता है भिखारी हो उसकी नाक देखते उसकी नाक से उसकी पूछ उगी हुई उसके पास एक पैसा ना हो एक भेला ना हो लेकिन उसकी चाल देखते क्या कोई सम्राट हो अकड़ के चलेगा और जब वो तुम्हारी तरफ देखता है जैसे तुम कोई तुच्छ कीड़े हो वो आकर ब्राह्मण की धीरे धीरे खो गई है इसलिए भारत ज्यादा दिन क्रांति से नहीं बच सकता उपद्रव खड़े हो रहे हैं रूस ने फिर उस प्रयोग को किया रूस पिछले पचास सालों में सबसे ज्यादा दमित समाज है लेकिन वहां कोई क्रांति नहीं होती क्योंकि वहां ब्राह्मण आतृत है जो बुद्धिसाली इंटेलिजेंसिया है वो रूस में जितना आतृत है पृथ्वी में कहीं आतृत नहीं और दुनिया भर के बुद्धिवादी अमेरिका के खिलाफ है क्योंकि अमेरिका में बुद्धिवादी का कोई आदर नहीं तो कोड़ी का आदर नहीं अमेरिका में आप कितने बड़े बुद्धिशाली हैं कोई फिक्र नहीं करता आपका बैंक बैलेंस कितना है ये सवाल है अमेरिका, का वैश्य का समाज है वणिक का वहां कीमत धन की कुशलता की विचार की नहीं रूस में बुद्धिवादी को ऊपर बिठा दिया है प्रोफेसर एकेडमिशियन लेखक कवि इतने आर्द्र थे फिर से ब्राह्मणों का पुराना योग रूस में लौटा रहे रूस में क्रांति न हो सकेगी तब तक जब तक ब्राह्मण पदच्युत ना हो जैसे ही ब्राह्मण पदच्युत हुआ उपद्रव शुरू कर देता है क्योंकि उसकी पूछ होनी ही चाहिए इसलिए आज सारी दुनिया में जहां जहां उपद्रव के अड्डे हैं वो यूनिवर्सिटीज हैं वहां ब्राह्मण पैदा होते विश्वविद्यालय अड्डे हैं उपद्रव के सबसे ज्यादा आग वहां है वहां बिल्कुल सुखी बारूद है चिंगारी की जरूरत है आने वाले पचास साल दुनिया में जो भी मुसीबत उपद्रव अड़चन बेचैनी होगी वो सभी विश्वविद्यालय से आएगी वहां सभी प्रोफेसर असंतुष्ट वहां होने वाले भविष्य के प्रोफेसर जो भी विद्यार्थी हैं वो असंतुष्ट है। जितनी बुद्धि बढ़ती उतना असंतोष बढ़ता है क्योंकि जितनी बुद्धि बढ़ती है कितने ही अहंकार को कोई सम्मान दे तृप्ति नहीं होती मांग बढ़ती चली जाती बुद्धि की मांग का कोई अंत नहीं बड़े से बड़ा सिंहासन भी जल्दी ही छोटा लगने लगता है विश्वविद्यालय राजनीति के बहनकर अड्डे हैं वहां चपरासी से के कुलपति तक सब गहरी राजनीति में संलग्न सबको और ऊपर पहुंचना है यह ऊपर पहुंचने की दौड़ बुद्धिशाली में होगी ही गोसने कहा देखो अगर तुमने सोचा तुम्हारी भी पूछ लग जाएगी सोचने वाला आदमी निरअहकारी कैसे होगा निरअहंकारी आदमी तभी हो सकता है जब अहंकार की ईंटें खिसका ली जाए यह मकान खड़ा है इस मकान की ईटें तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि सब पलस्तर के भीतर छिपी हैं तुम्हारे अहंकार की भी ईंटें नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि सब पलस्तर के भीतर छिपी हैं लेकिन मकान की एक एक ईंट निकालते जाओ क्या तुम सोचते हो जब सब ईंटें निकल जाएंगी तो पीछे मकान बचेगा जिस दिन सब ईंटें निकल जाएंगी मकान खो जाएगा विचार अहंकार के भवन की ईंटें जितने तुम विचार रखते जाते हो उतना महल बड़ा होता जाता है गोसो ठीक कह रहा सोचे कि भटके इसलिए धर्म विचार के विपरीत धर्म कोई दर्शन शास्त्र नहीं धर्म कोई विचार की कला नहीं धर्म तो निर्विचार की अनुभूति है जिस क्षण निर्विचार होता है महल खो जाता है तुम होते हो लेकिन अहंकार नहीं होता खुले आकाश के नीचे खड़े हो जाते सब कारागृह हो गए और अचानक पीछे लौट के तुम देखोगे तो वहां पूछ नहीं क्योंकि जो निर्विचार की अवस्था में है वो वृक्ष जैसा हो गया पक्षी जैसा हो गया पानी के झरने जैसा हो गया हवा में कपटी धूप जैसा हो गया आकाश में उलते बादल जैसा हो गया वहां कहां अहंकार? मैंने सुना है लुकमान की एक कहानी कि एक दिन विवाद हो रहा था और लुकमान बैठा सुन रहा था लुकमान गरीब गुलाम था और एक सम्राट ने उसे खरीदा था खरीदते की घटना भी समझने जैसी बाजार में लुक्मान बिक रहा था दो और गुलाम उसके साथ बेचे जा रहे थे उसमें एक सबसे सुंदर गुलाम था लुक्मान बहुत क्रूप था खरीदने वाले की नजर पहले तो उस पर गई जो सुंदर था स्वस्थ उसने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो उस आदमी ने कहा एनी कोई भी चीज कर सकता अहंकार आदमी रहा होगा कुछ भी कर सकता हूं तब उसने दूसरे आदमी की तरफ देखा और उससे पूछा कि तुम क्या कर सकते हो उसने कहा एवरीथिंग सभी कुछ कर सकता उत्तरों को सुनकर उसे लगा इस तीसरे से भी पूछ लेना चाहिए कि तू क्या कर सकता है हालांकि इसे खरीदने का कोई सवाल नहीं था लुकमान गुरूप था उस आदमी ने पूछा कि और तू क्या कर सकता है ने कहा नथिंग मैं कुछ भी नहीं कर सकता सम्राटने कहा अजीब उत्तर है तुम्हारे एक कहता है एनीथिंग दूसरा कहता है एवरीथिंग तीसरा कहता है नथिंग तू कुछ तो कर ही सकता होगा कि बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता उसने कहा बचा ही नहीं एक कहता है एवरीथिंग एक कहता है एनीथिंग कुछ बचा नहीं करने को सिर्फ नहीं कुछ बचा है वही मैं कर सकता हूं ध्यान नहीं कुछ की कला जब तक तुम कुछ कर सकते हो अहंकार निर्मित होगा पूछ बनेगी तुम जितने कुशल होते जाओगे कुछ करने में उतना ही तुम अहंकारी होते जाओ महल बड़ा होने लगेगा लुकमान ने ठीक कहा कि नहीं कुछ सम्राट को उत्तर तो जचा है और लुकमान ने कहा खरीद ही लो इतना क्या विचार कर रहे हो इनको तो कोई भी खरीद लेगा मुझे तो सिर्फ सम्राट ही खरीद सकता है इनको कोई भी खरीद लेगा गरीब मजदूर भी खरीद लेगा कुछ ना कुछ कर सकते ये अपने हाथ फंसे ये बिकेंगे किसी ना समझ के हाथ मुझे तो सिर्फ सम्राट ही खरीद सकता जो समझता हो इससे निश्चित ही सम्राट के अहंकार को चोट लगी पूछ बड़ी हो गई जब किसी ने कहा कि मुझे तो सिर्फ सम्राट ही खरीद सकता है तो उसने तत्काल तो खरीद लिया और काफी पैसे चुकाए लुकमान सम्राट के घर गया गुलाम की तरह सम्राट के घर रहा तो उसने एक संस्मरण लिखा है कि एक दिन वो साफ कर रहा था कमरे को महल के बाहर सम्राट की ध्वजा हवाओं में फहरा रही थी और महल के भीतर सीढ़ियों पर बिछा हुआ कालीन विश्राम कर रहा था तो लुकमान ने कहा मैंने दोनों की चर्चा सुनी वो पता का कह रही थी कि मैं सदा मुसीबत में हवा के झोंके धूप वर्षा तूफान आंधी युद्ध के मैदान पर पहला घोड़ा लेके मुझे चलता है गोलियां जहां चल रही हूं तोपें फोड़ी जा रही हूं वहां सबसे आगे मैं होती हूं मेरा जीवन सदा संकट में एक तू है कालीन से उसने कहा तू सदा यहीं विश्राम करता है छाया मैंने धूप ना हवाएं ना आंधियां ना युद्ध के मैदानों पर जाना तू सदा विश्राम में तेरी तरकीब तेरा राज क्या है तो कालीन ने उस पताका को कहा ना कुछ हो जाना मेरी तरकीब मेरा राज मैं पैरों की धूल हूं तूने सिर पर होने का ख्याल ले रखा तू पताका है तेरी अकल बड़ी गोलियां चलेंगी ही तेरे आसपास आंधी उठेगी ही तेरे आसपास नहीं तो तेरी अकड़ को सिद्ध करने का उपाय क्या होगा तू तनाव में रहेगी मैं ना कुछ हूं पैरों की धूल हूं जो ना कुछ है वो विश्राम को उपलब्ध हो जाए लुकमान जाड़ रहा था सफाई कर रहा था हंसने लगा सम्राट ने उससे पूछा कि तू क्यों हंसता है तो उसने कहा कि यह कालीन ठीक उसी जगह पहुंच गई जहां मैं जो मैंने तुमसे कहा था नथिंग कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता एक कालीन भी उसी राज को पा गई सम्राट अगर कुछ सीखना हो इस कालीन से सीखना पताका से बचना लेकिन कैसे पताका से बचा जाए अहंकार की पताका तो आगे आगे चल रही है तुम जाते हो उसके पहले तुम्हारा अहंकार चलता है उस अहंकार की पताके का तुम शायद अहंकार की पताका के डंडे मात्र हो पताका ही असली चीज है गोसों ने कहा सोचा कि तुम्हारी पूछ भी उलझ जाएगी यह सुन के वो और चिंतित हो गए क्योंकि अब तक तो कहानी थी अब ये बात जिंदगी की हो गई ये किसी और भैंस के संबंध में चर्चा न थी गोसो उन्हीं के बाबत बात कर रहा था और बेचैन हो गए और सोचने लगे कुछ तो चीजें हैं जिनके बाहर तुम प्रयास से नहीं जा सकते अब जितना तुम प्रयास करोगे उतनी तुम उलझ जाओगे जैसे रात नींद ना आती हो क्या करोगे तुम जो भी करोगे उससे नींद ना बाधा पड़ेगी मंत्र पढ़ोगे राम नाम जपोगे क्या करोगे उठ के कमरे में चक्कर लगाओगे भेड़ों की गिनती करोगे एक से सौ तक जाओगे सौ से उल्टे निन्यानबे अंठानबे एक तक वापस लौटोगे क्या करोगे तुम जो भी करोगे नींद ना बाधा पड़ेगी क्योंकि नींद ना करने की अवस्था है और जब भी तुम कुछ करते हो तब तनाव पैदा होता है काम विश्राम नहीं बन सकता लेकिन तुम किसी के भी पास जाओ अगर तुम्हें नींद ना आती हो तो तुम्हें मुफ्त सलाह देने वाले मिल जाएंगे कि क्या करो और उनकी वजह से तुम्हें फिर नींद कभी भी ना आएगी उनसे तुम बचना नींद के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता तुम जो भी करोगे वही उल्टा होगा नींद तो तब आती जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते तो कुछ चीजें हैं जिनके संबंध में कुछ किया कि तुम उलझे ध्यान नींद जैसा है निर्विचारणा नींद जैसी है इसलिए हिंदुओं ने अपने शास्त्रों में कहा है कि समाधि और सुसुप्ति का एक ही स्वभाव है गहरी सुसुप्ति गहरी नींद समाधि जैसी है फर्क जरा सा है वो फर्क है कि नींद में तुम होश में नहीं होते समाधि में तुम होश में होते हो लेकिन गुणधर्म एक ही है परम साधु वही है जो उतने विश्राम में हैं जितने तुम गहरी नींद में होते हो लेकिन होश में है बस इतना ही फर्क है जागा हुआ सोया है तुम सोए हुए जगते हो तुमसे बिल्कुल भिन्न कुछ चीजें हैं कि तुमने उपाय किया कि तुम मुश्किल में पड़े लेकिन इसे समझो घोषों ने कहा कि सोचा कि तुम्हारी पूछ लग जाएगी इससे उन्होंने सोचना बंद न किया वह और भी सोच में पड़ गए वो जितने सोच में पड़े गोसों ने कहा कि देखो अगर ज्यादा सोचा तो पीछे लौट के देखो तुम्हारी पूछ बढ़ती जा रही बड़ी होती जा रही विचार विचार के बाहर नहीं ले जा सकता अहंकार अहंकार के बाहर नहीं ले जा सकता अगर तुम अहंकार से भरे हो तो सारी दुनिया तुम्हें सिखाएगी कि विनम्र हो जाओ विनम्र होने से लोग तुम्हें पूजा देंगे मंदिरों में मस्जिदों में चर्चों में समझाया जा रहा है विनम्र हो जाओ क्योंकि जो विनम्र है उसी को लोग सम्मान देंगे बड़े मजे की बात सम्मान की आकांक्षा विनम्र होने के लिए आकर्षण बनाई जा रही है यह विनम्रता झूठी होगी यह विनम्रता अहंकार का ही आभूषण होगा मंदिरों में समझाया जा रहा है त्याग करो लोभ मत करो क्योंकि जो छोड़ेगा परलोक में पाएगा बड़े मजे की बात है लेकिन पाने के लिए ही छोड़ा जा रहा है छोड़ेगा कौन यहां जो ज्यादा चालांक है वो छोड़ेगा जो परलोक तक में इंजाम कर लेना चाहता पहले से वो छोड़ेगा दान दो ताकि परमात्मा तुम्हें हजारों गुना वापिस लौटा है इतना सस्ता धंधा तो यहां भी नहीं होता यह सौदा तो बिल्कुल बड़े मजे का है एक पैसा तुम दो करोड़ पैसे लौटते यह तो जुआ मालूम होता है। लॉटरी कोई यही नहीं चल रही स्वर्ग में भी चल रही और यहां की लॉटरी तो जरूरी नहीं कि तुम्हें मिले चूप वहां की लाठी कभी नहीं चुपती तुमने एक पैसा दिया करोड़ तय हुए शास्त्रों में कहा है एक करोड़ गुना भगवान देता तुम दो तुम्हें सिखाया जा रहा है दान लेकिन उसके आधार में लोभ यह दान झूठा होगा इसलिए यह मुल्क पांच हजार साल से दान की बात कर रहा है लेकिन इससे ज्यादा लोभी आदमी संसार में कहीं भी खोजना कठिन इस पृथ्वी पर जितना भयंकर लोभ भारत में उतना कहीं भी नहीं और दान की यहां चर्चा चलती चर है और दान भी हो रहा है मंदिर भी बन रहे हैं मस्जिदें भी बन रही हैं धर्मशालाएं खड़ी हो रही हैं दान भी चल रहा है और लोभ का कोई हिसाब नहीं क्या हुआ होगा कहीं कुछ गणित की भूल हो गई हमारा दान भी लोभ पर ही खड़ा है हमारा परलोभ भी इसी संसार पर खड़ा है छोड़ो वहां पाना हो तो यह किस भांति का छोड़ना हुआ छोड़ने का मतलब यह होता है कि अब पाने की कोई आकांक्षा न रहे अब कुछ पाना नहीं इसलिए छोड़ते हैं छोड़ना पूरा हो गया पूर्ण विराम आ गया इसके आगे कोई पाने की दौड़ नहीं है यह कोई इन्वेस्टमेंट नहीं यह कोई नया धंधा नहीं जिसमें पैसा लगा रहे, है यह सिर्फ छोड़ना है इससे छुटकारा हुआ त्याग जहां पूर्ण विराम है और आगे की मांग नहीं करता वही त्याग है विनम्रता जहां पूर्ण विराम है और सम्मान की आकांक्षा नहीं करती वही विनम्रता है अहंकार अहंकार को छोड़ नहीं सकता अहंकार को छोड़ना हो तो हमें अहंकार को फुसलाना पड़ता पर स्वेट करना पड़ता है हम उससे कहते हैं कि देखो तुम विनम्र रहोगे तो सभी तुम्हें समादर देंगे और तुमने अगर अहंकारीपन दिखाया कोई तुम्हें आदर न देगा जूते पड़ेंगे अगर फूल की मालाएं चाहिए तो बिल्कुल गर्दन झुका के चलो मगर भीतर आकांक्षा फूल की माला के लिए विचार से विचार के बाहर तुम ना जा सकोगे क्या करोगे अगर तुम ये भी सोचने लगे कैसे निर्विचार हो जाऊं अनेक लोग कर रहे हैं ये काम सुनते हैं गुरुओं को ज्ञानियों को संत पुरुषों को तो ख्याल आता है निर्विचार का तो ये भी तुम्हारे भीतर तो एक विचार है ये एक वासना है कैसे निर्विचार हो जाएं अब बैठे हैं आंख बंद करके और सोच रहे हैं कैसे निर्विचार हो जाऊं क्या तरकीब है निर्विचार होने की यह सब विचार चल रहा है ये निर्विचार भी तुम्हारे लिए एक विचार है विचार से कभी कोई निर्विचार को उपलब्ध ना होगा गोसों ने देखा कि वो और भी विचार में पड़ गए वो हंसा और उसने कहा पीछे लौट के देखो तुम्हारी पूछ बड़ी होती जाती अगर तुम वहां रहे होते तो तुमने भी पीछे लौट के देखा होता चाहे संकोच व्यक्त तुम वहां रुक भी गए होते तो गोसो के मंदिर से बाहर निकल के एकांत गली में तुमने पीछे लौट के देखा होता कि पूछ बढ़ गई है नहीं पर ये पूछ कोई दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं जिसे तुम पीछे लौट के देख लो ये शरीर का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी गोसो ठीक कह रहा है गोसो जैसे लोग गलत नहीं कहते पीछे लौट के देखो इसका मतलब पीठ की तरफ से मत देखने का सवाल है पीछे लौट के देखो का मतलब आंख बंद करो और पीछे लौट के भीतर देखो तो वहां पूछ पड़ रही जितना तुम विचार कर रहे हो जितना धुआं पैदा हो रहा है उतना तुम अहंकारी होते जा रहे हो वो बढ़ती जा रही पीछे लौटने का अर्थ है प्रतिक्रमण जिसको महावीर ने प्रतिक्रमण कहा चित्त की दो अवस्थाएं हैं एक है आक्रमण जब तुम दूसरे पर जाते हो और चित्त की दूसरी दशा है प्रतिक्रमण जब तुम चेतना को अपने पर लौटाते हो गोसों ने कहा पीछे लौट के देखो उसका मतलब वही है जो कबीर ने कहा आंख बंद करो और आंखों को उल्टी हो जाने दो पीछे लौट के देखने का मतलब है कि तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसके प्रति सजग हो जाओ सोचोगे और सोच बढ़ेगा एक एक विचार से हजार विचार पैदा होते सोचने से कभी कोई निर्विचार पर पहुंचा है सोचने से और विचार और विचार पागलपन आखिर में आ सकता है विक्षिप्त हो सकते हो विमुक्त नहीं विचार की ईंटों से बनती है अस्मिता वही तुम्हारी पूछ भैंस कोई और नहीं तुम्हें हो आंगन कहीं और नहीं तुम्हारा ही मन है पूरे तुम बाहर निकल गए हो सिर्फ पूछ उलझी बड़ी बेबुश लगती है बात उलट बांसी लगती कि जब पूरी भैंस निकल गई तो पूछ के उलझने का क्या सवाल लेकिन हमेशा यही होता है भैंस निकल जाती पूछ उलझ जाती तुम बाहर हो जाओगे तुम्हारी मुक्ति में कोई बाधा नहीं लेकिन तुम्हारा अहंकार उलझा रहेगा थोड़ा सोचो तुम प्रार्थना करने मंदिर में जाते हो प्रार्थना का अर्थ ही है परमात्मा के सामने समर्पित हो जाना लेकिन वहां भी तुम दबी आंखों से देखते रहते हो कोई देख रहा है या नहीं परमात्मा से तुम्हें मतलब नहीं होता गांव के लोग देख रहे हैं कि नहीं कि तू कितना बड़ा धार्मिक आदमी है अकेले में कोई मंदिर प्रार्थना करने नहीं जाता भीड़ में लोग जाते हैं, भीड़ देख ले कि तुम धार्मिक हो उससे रिस्पेक्टेबिलिटी मिलती है। उससे आदर मिलता है सम्मान मिलता है तुम झुकते जरूर हो परमात्मा के सामने लेकिन तुम ख्याल अपनी पूछ का ही रखते हो कोई देख रहा या नहीं और अगर लोग बहुत गौर से देख रहे हैं तुम तो प्रार्थना में बड़े तल्लीन हो जाते हो वो तल्लीनता बड़ी झूठी अगर वहां कोई भी ना देख रहा हो तुम तो झटपट अपनी नमाज अपनी प्रार्थना पूरी करके अपने घर लौट जाते हो परमात्मा से तो कुछ लेना देना नहीं ये जो भी विचारों तरफ सोचो जिस दिन तुम प्रार्थना कर रहे हो उस दिन टीवी के लोग कैमरा लेके आ गए उस दिन कैसी तल्लीनता आएगी अखबार वाले खड़े हों फोटोग्राफर खड़े हों फ्लैश के बल्ब चमक रहे हो फोटो उतारी जा रही हो कैमरा तुम्हारे चारों तरफ घूम रहा उस दिन जैसा तुम्हारा ध्यान लगेगा वैसा कभी नहीं लगा था क्योंकि उस दिन पूछ काफी बड़ी हो रही इस पूछ के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो तुम परमात्मा को चूक सकते हो इस पूछ को नहीं चूक सकते जीसस ने कहा है तेरा बाया हाथ दे तो तेरे दाएं हाथ को पता ना चले अन्यथा दान व्यर्थ हो गया तू तो देना और भाग खड़े होना धन्यवाद के लिए मत रुकना अन्यथा दान व्यर्थ हो गया लेकिन हम देते ही धन्यवाद के लिए और हम किसी को दें और वो धन्यवाद ना दे तो हम खड़े रहते कब कब तक दोगे और अगर वो बिल्कुल बात ही ना करे धन्यवाद तुम तो बड़े दुखी और पीड़ित और परेशान लौटते हैं व्यर्थ गया देना और जिस कहते हैं तुम बाग खड़े होना देख के ताकि वह धन्यवाद ना दे पाए बायां हाथ दे दाएं को पता ना चले सूफी फकीर कहते हैं रात अंधेरे में प्रार्थना करना तुम्हारी पत्नी को भी पता ना चले कि तो तुम प्रार्थना कर रहे हो उसको भी पता चल गया तो बात गड़बड़ हो गई इसलिए नहीं कि उसके पता चलने से गड़बड़ हो जाएगी तुम इतने चालाक हो कि तुम समझोगे कि आकस्मिक रूप से उसको पता चल गया और तुम पूरा इंतजाम कर लोगे पता चलने हम इतने कुशल हैं खुद को धोखा देने हम तरकीबों से देते हैं धोखा कि खुद भी नहीं पहचान पाते कि हम धोखा दे रहे हैं तुम याद करो कभी तुमने कोई ऐसा कृत्य किया है जिसमें पूछ का ध्यान न रहा हो भिखारी भली भांति जानते तुम अकेले रास्ते पे होते हो, तो छेड़ते नहीं क्योंकि अकेले में तुम कहते घाट कोई देखने वाला नहीं डर क्या है चार आदमियों के साथ चले जा रहे हो बस भिखारी फंसा लेगा पैर पे हाथ पकड़ लेगा रोने चिल्लाने लगेगा अब तुम्हें देना पड़ेगा भीतर तुम गालियां दे रहे हो कि अकेले में मिलता तो तुझे पता था लेकिन अब चार आदमियों के सामने उसने पकड़ लिया है इन चार के सामने प्रतिष्ठा का सवाल है नहीं तो ये क्या सोचेंगे कि दो पैसा देने में इतनी कंजूसी तुम एकदम उदार हो जाते हो वो उदार तक झूठी तुम दो की जगह चार पैसा देते हो वो तुम इन चारों की आंखों के लिए दे रहे हो इन चारों की आंखों में तुम्हारी पूछ हो रही है तुम्हारा अहंकार बड़ा हो रहा है भिखारी तक जानता है कि तुम्हें कब ठीक मौके पर पकड़े क्योंकि भीख का भी मनोविज्ञान है और हर वक्त तुम भीख नहीं देते हर वक्त तुम दे भी नहीं सकते उसे भी तुमसे निकालना पड़ता है और तुम देना बिल्कुल नहीं चाहते लेकिन फिर भी तुम देते हो मैं एक गांव की मुझे खबर है उस गांव में मैं बहुत दिन तक रहा उस गांव में जब भी लोग दान लेने जाते थे तो गांव का जो धनपति था पहले उसके घर जाते कहते उसने कभी दान नहीं दिया लेकिन वो लिखवा देता था दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार और ये बात तो स्वीकृत थी कि वो देगा एक पैसा नहीं लेकिन लिस्ट पे लिखवा देता था जब वो बीस हजार दे देता तो छोटे मोटी पूछ वाले लोग भी फंस जाते जब उसने बीस हजार दिए कंजूस ने मान कंजूस हैं तो अब अगर न दें कुछ तो उससे भी बदतर हालत गांव में हो जाती तो वो भी लिखवा देते थे अगर तुम भी अपने गांव में दान लेने वालों से पूछोगे तो वो जानते हैं कि पहले किन के नाम लिखवा लेना चाहे वो दें ना दें ये बड़ा सवाल नहीं पर उनकी वजह से मिलता है दूसरों के अहंकार को चोट लगनी शुरू हो जाती एक धनपति दे देता है तो दूसरे धनपति को लगता है मैं कोई छोटा हूं मैं कोई पीछे रह जाऊंगा तुम्हारे तीर्थ तुम्हारे मंदिर भी भिखारी के मनोविज्ञान से ही जीते मंदिरों में दान होता है वह एकांत में नहीं होता सब लोग इकट्ठे हो जाते फिर दान बोला जाता है जैन मंदिरों में प्रयूषण के बाद दान का दिन हो जाता है उस दिन दान बोला जाता है कोई कहता है दस हजार वो नीलाम जैसा है पूछ बिक रही है अब जब एक कह देता दस हजार तो दूसरे को भी अकड़ा जाती चाहे हैसियत ना भी हो तो वह कह देता पंद्रह फिर अकर बढ़ती जाती फिर सवाल प्रतिष्ठा का हो जाता है कि कौन प्रथम लेता है कौन पहले आता है वह दौड़ महत्वाकांक्षा की हो जाती मंदिर भी महत्वाकांक्षा पर जीते हैं दुकान भी उसी पर जीते कहीं कोई भेद नहीं गणित एक ही है उसके ढंग कितने ही ऊपर से अलग दिखाई पड़ते हो भीतर की प्रक्रिया एक अहंकार मंदिर बनवाने में दौड़ लग जाती है पत्थर लगवाने की दौड़ लग जाती है कौन कितना बड़ा पत्थर लगवाता है कौन कितना दान देता है तुम्हारा सारा जीवन अहंकार से ही चल रहा है इस अहंकार से चलने वाले जीवन का नाम संसार है तुम उसमें बंद हो किसी ने तुम्हें बंद किया नहीं दरवाजे खुले तुम भी उसके बाहर होना चाहते हो क्योंकि प्रतनता में दुख है लेकिन तुम बाहर हो नहीं सकते क्योंकि अहंकार दूसरों पर निर्भर है बिल्कुल बाहर हो जाओगे तो अहंकार भी मिटेगा यह दुविधा है भैंस बीच में खड़ी पूरी तो निकल गई पूछ को उसने खुद ही छोड़ रखा है काश गोसों के शिष्यों में से एक को भी ज्ञान हुआ होता तो वह कह देता कि भैंस बाहर नहीं जा रही इसमें कोई बाधा नहीं यह भैंस का अपना निर्णय है क्योंकि गोसो साफ कर रहा है पहली सीधी है कि कोई भैंस की पूछ पकड़े नहीं पूछ कहीं उलझी नहीं कोई अटकाव नहीं हो पूरी भैंस निकल गई दरवाजा काफी बड़ा है पूछ के रुकने का कोई भी कारण नहीं अकार मगर गोसो के शिष्य सोच विचार में पड़ गए सीधी सी बात उन्हें दिखाई ना पड़ी विचार का एक अंधापन जो सत्यों को नहीं देखने देता बात सीधी कि भैंस अपनी मर्जी से खड़ी शायद भैंस सोच रही हो कि वापिस लौटाए कि प्रतनता सुखद थी या भैंस दोनों आनंद एक साथ लेना चाहती है स्वतंत्रता का भी और अहंकार का भी और अहंकार तो प्रतनता में ही मिल सकता है तुम जिनसे प्रतिष्ठा चाहते हो तुम उनके गुलाम हो ही जाओगे जिनसे तुम आदर चाहते हो वे तुम्हारे मालिक हो जाएंगे क्योंकि आदर देंगे तो मुफ्त तो नहीं देंगे उनकी भी शर्तें होंगी वे तुम्हें चलाएंगे उठाएंगे बताएंगे साधुओं को देखो उनके पीछे जमाते हैं उनके शिष्यों की और सबसे से साधुओं को चला रहे हैं कैसे उठो कैसे बैठो क्या करो क्या ना करो और नजर रखे हुए कि जरा भूल चुक हुई तो प्रतिष्ठा वापिस पद गया साधुता खो गई तुम जिससे प्रतिष्ठा मांगोगे तुम तो उसके गुलाम हो जाओगे अगर मुक्त होना हो तो प्रतिष्ठा मांगना ही मत अगर मुक्त होना हो तो सम्मान की आकांक्षा मत रखना तब भैंस बाहर निकल सकती है पूछ को भीतर रखने की कोई भी जरूरत नहीं सभी साधु पूरे बाहर नहीं निकल पाते पूछ भीतर रह जाती गोसों के शिष्य में लग गए क्योंकि यह सत्य उन्हें समझ में नहीं आया यह सत्य तभी समझ में आ सकता है जब इसे तुमने अपने जीवन में समझा और पहचाना हो सोचने लगे यह कोई पहेली थोड़ी थी जो सोचने से हल होगी यह एक तथ्य था जो ध्यान से दिखाई पड़ेगा पहेलियां सोच विचार से हल हो सकती हैं तथ्य सोच विचार से हल नहीं होते तथ्यों के लिए तो खुली खाली साफ आंख चाहिए वो तो सामने मौजूद है सिर्फ उनको देखना है आंख खोलनी है और देखनी अब इसमें क्या कठिनाई थी ये कहानी तो बड़ी सरल है कि भैंस अपनी मर्जी से खड़ी है ठिटक गई शायद डरती है और बाहर जाना खतरे के बाहर है भीतर ही रहना उचित है इतना तो भीतर रहना उचित ही है कि पूछ बनी रहे सब छोड़ दो लेकिन इतना संसार में बने रहना कि लोग तुम्हारा ख्याल रखें स्मरण रखें पूछ बनी रहे जंगल में भी भागो तो पूछ को यहीं छोड़ जाना सन्यास ले लो स्थानक में रहने लगो, पूछ को यहीं छोड़ जाना साधु बैठा स्थानक में भी सोचता है खबर लेता है गपशप का पता लगाता है कौन उसके संबंध में क्या कह रहा गांव में क्या हवा चल रही है एक जैन मुनि को मैं एक दफा मिलने गया कमरे में कुछ भी नहीं था मैं बड़ा हैरान हुआ सिर्फ अखबारों की एक थप्पी लगी थी उनकी चटाई के पास पूरी थप्पी अखबारों की मैंने उनसे पूछा कमरे में कुछ भी नहीं आप सब छोड़ चुके अखबार किस लिए इकट्ठा रखे इनको बेचते हैं रद्दी संसार छोड़ चुके संसार की खबरों का इतना क्या हिसाब रखते हैं कि वहां कहां क्या हो रहा है। जिसको हम छोड़िए आए वहां क्या हो रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है नहीं छोड़ने नहीं आए पूछ हम वहां रखते हैं। इन अखबारों से सेतु बना रहता है राजनीतिक अखबार पढ़ता है समझ में आता वो पूरा का पूरा उसकी पूरी भैंस भीतर खबर रखता है कहां क्या हो रहा है जरा सा मौसम में फर्क हो तो पता रखना चाहिए क्योंकि उसकी जिंदगी वहां निर्भर है लेकिन साधु भी वही फिक्र रखता है कि वहां क्या हो रहा है पूछ उसने भी भीतर छोड़ी भैंस बीच दरवाजे पर खड़ी और ध्यान रहे इस तरफ हो जाओ या उस तरफ क्योंकि बीच में बड़ा संकट बीच में टंगे रहना बड़ा कष्टपूर्ण है संसारी होना अच्छा है सन्यासी होना अच्छा है ये बीच में खड़ी भैंस बड़ी बुरी अवस्था है क्योंकि इसमें त्रिशंकु की स्थिति हो जाती बड़ा तनाव पैदा होता है तुम चाहते तो वही थे जो संसारी को मिल रहा है और तुम वो भी चाहते हो जो सन्यासी को मिलना चाहिए सन्यासी जैसी स्वतंत्रता और संसारी जैसा पद प्रतिष्ठा अहंकार का रस तुम दोनों चाहते हो तुम दो नावों पर सवार हो यह भैंस बड़ी होशियार रही होगी ठीक तुम्हारे साधुओं जैसी कुशल गणित में पक्की इसने देखा कि दोनों संभाल लो न ये संसार जाए न वो संसार जाए तो आधी भैंस वो संसार में खड़ी स्वतंत्रता के खुले आकाश पूछ को भीतर छोड़ दिया है कम से कम उतनी जगह बनाए रखो कभी भी लौटना हो तो रास्ता न खो जाए और ध्यान रखना पूछ तुम्हारी बाहर गई कि दरवाजा बंद हो जाता है सोच के बाहर निकालना उतना दरवाजा खुला रखना बीच में खड़े रहना कभी मन बदल जाए और भीतर आना पड़े और मन प्रतिपल बदल रहा है और मन की एक आखिरी बात ख्याल ले लो कि मन हमेशा विरोधों को चाहता है तुम उस तरह का प्रेम चाहते हो जो केवल प्रार्थना करने वाले को मिलता है और तुम उस तरह की वासना भी चाहते हो जो केवल कामी को मिलती है और ये दोनों एक को कभी नहीं मिलती तुम वो प्रेम चाहते हो जो परमात्मा का है और तुम वो वासना तप्त करना चाहते हो जो पशुओं की है और ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते इसमें तुम दोनों को बिगाड़ लोगे तुम ना यहां रहो के रहोगे ना वहां के ये भैंस ऐसी ही दशा में खड़ी ना तो मुक्त आकाश में जा सकती क्योंकि पूंछ को पीछे छोड़ रखा है और मैं पीछे लौट सकती क्योंकि मुक्त आकाश बुलाता है स्वतंत्रता पुकारती मेरे पास लोग आते हैं उनकी अधिकतम लोगों की सौ में से निन्यानवे कठिनाई ये भैंस की दशा है वो मुझसे कहते हैं यह भी समझ जाए वो भी समझ जाए वो कहते हैं घर गर है गृहस्थी है दुकान है बाजार इसको भी संभाल ले और परमात्मा भी मिल जाए वो चाहते हैं ये धन भी पकड़ में रहे धर्म भी पकड़ में आ जाए वो थोड़ा बहुत धन छोड़ने को भी राजी हैं अगर धर्म कहीं दिखता हो ये जो त्रिसंघ की दशा है ये बड़े संताप से भर देगी ये भैंस शांत नहीं हो सकती आज नहीं कल पागल हो जाएगी क्योंकि दो नावों पर कोई कैसे चढ़ सकता है और दोनों नावें विपरीत दिशा में जा रही पूछ थोड़ी देर एक जगत में और बहंस थोड़ी देर दूसरे जगत में हो जाएगी और दोनों के बीच जो खिंचाव पैदा होगा वही तुम्हारा संताप और चिंता है तुम्हारी एंजाइटी क्या है चिंता क्या है गोस बड़ी मीठी कहानी कहा इस कहानी में उसने तुम्हें पूरी तरह पकड़ लिए और सोचो मत नहीं तो चूक जाओगे समझ ना पाओगे इस कहानी को सीधा देखो इसमें बुद्धि लगाने की कोई जरूरत ही नहीं इतनी सरल है कि बुद्धि लगाए कि जटिल कर लोगे तो सीधा तथ्य है एक फैक्ट है इसे सीधा देखो अपनी जिंदगी में कहां तुम खड़े हो क्या तुम भी बीच में नहीं खड़े हो और क्या पूछ की आकांक्षा तुम्हारे मन में भी जोर नहीं मार रही मेरे पास लोग आते हैं अगर मैं उन पर जरा कम ध्यान दूं वो नाराज लौट जाते पीड़ा होती अगर थोड़ा ज्यादा ध्यान दूं तो मुश्किल वो बीमार लौटते उनको लगता है जैसे मुझे उनकी कोई जरूरत है कुछ भी करो उनको शांत लौटाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बीच में खड़ा हुआ आदमी दो नावों पर सवार शांत कैसे हो सकता है यहां आते हैं शांति के लिए तो भी अहंकार की आकांक्षा बनी रहती वो पीछे भाव बना रहता उन्हें पता भी ना हो यही तो मजा है उन्हें ख्याल भी ना हो उनसे पूछो तो वो चौंक जाए इस भैंस को क्या पता है कि बीच में खुद खड़ी हो गई ये भी रेसनलाइज कर रही होगी और भैंस बड़ा रेसनलाइजेशन जानती ये भी सोच रही होगी कि मैं बीच में खड़ी नहीं हूं किसी ने पूछ पकड़ ली मैं बीच में खड़ी नहीं हूं आगे रास्ता ही नहीं है मैं बीच में खड़ी नहीं हूं दरवाजे से मैं तो निकल आई लेकिन पूंछ उलझ गई है तो जब तक पूंछ सुलझ न जाए मैं बाहर कैसे निकलू ये भी अपने को समझा रही होगी यह अचेतन है घटना चेतन रूप से मुक्ति चाहती है भैंस अचेतन रूप से अहंकार भी चाहती तुम्हारा अहंकार तुम्हारा अचेतन तत्व है अनुकंस है तुम्हें ख्याल में भी नहीं कि तुम हर वक्त उसे चाह रहे हो रास्ते से भी तुम गुजरते हो अगर रास्ते पे कोई नहीं है तो तुम्हारा चेहरा और होता है फिर अचानक रास्ते पे कोई आ जाता तत्ण तुम्हारा चेहरा बदल जाता तुम समझ जाते हो टाई ठीक कर लेते हो अगर आईना हो तो तुम आईना देख लो तुम स्त्रियों जैसे ना समझ नहीं बैग हाथ में रख लो जल्दी से आईना निकाल के ठीक ठाक कर लो आखिर दूसरे की मौजूदगी तुम क्या संभाल रहे हो पूछ संभाल रहे हो यह आईना जो है इसमें तुम पूछ देख रहे हो चेहरा देखने के लिए आईने की क्या जरूरत है दूसरे के आने से तुम्हें इतना बेचैन होने की क्या जरूरत है तुम जैसे अकेले थे वैसे ही रह सकते थे नहीं तुम जैसे अकेले थे वैसे नहीं रह सकते क्योंकि सवाल दूसरे का है मैंने सुना है एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब सीमा के बाहर बात हो गई है रोज तुझसे कह रहा हूं पेंट के बटन टूट गए कभी कोट के बटन टूट गए कभी कमीज के अगर बटन तक नहीं लगा सकते तो स्त्रियां और क्या कर सकती है? तो उसकी स्त्री ने कहा कि और अगर स्त्रियां न हो तो तुम पुरुषों की क्या गति हो जाए तुम बटन तक अपना नहीं संभाल सकते उस पुरुष ने अगर स्त्रियां ना हो तो हम बटन लगाए ही किस लिए बटन उन्हीं के लिए लगाए हो कपड़े हम दूसरों के लिए पहने हुए हैं बटन हम दूसरों के लिए लगाए हुए हैं चेहरे हम दूसरों के लिए ओढ़े हुए हैं पुरुष स्त्रियों के लिए सजा है स्त्रियां पुरुषों के लिए सजी हैं सब दूसरे के लिए लेकिन दूसरे से क्या रस है दूसरे से क्या मिल रहा है जब एक सुंदर स्त्री राहते चलते गुजर के लौट के तुम्हें देख लेती तब तुम्हारी पूंछ एकदम बड़ी हो जाए तब तुम अकड़ के आते हो गीत गुनगुनाने लगते कदमों में गति आ जाती जोश आ जाता शक्ति आ जाती अभी भी स्थितियां तुम्हारी तरफ देखती मैंने सुना है एक कैशियर एक महिला एक बैंक में काम करती थी उसने एक दिन उदास होकर अपने मालिक को कहा कि मुझे कुछ महीने दो महीने की छुट्टी चाहिए ऐसा लगता है कि उम्र का असर होने लगा और शरीर कुछ कमजोर मालूम पड़ता है स्वास्थ्य के लिए मैं थोड़े दिन के लिए पहाड़ पर चली जाता उसके मालिका तुम पूरी स्वस्थ सब तेरे ठीक हो क्या जरूरत तुम्हें कैसे पता चला डॉक्टर को दिखाया उसने कहा कि नहीं लोगों को मैं चिल्लड़ वापस लौटाती हूं उन्होंने कुछ दिनों से गिनना शुरू कर दिया जब स्त्री सुंदर न रह जाए तो लोग चिल्ल गिनने लगते हैं स्त्री सुंदर हो जल्दी से खीसे में डालते हैं क्योंकि फिर यह जरा अशोभन हो जाए अहंकार पूरे समय प्रत्येक गतिविधि में मौजूद है सब भांति छिपा खड़ा है पर अचेतन है और अगर तुमने सोचा विचारा तो वो छिप जाएगा क्योंकि सोचने विचारने के सामने अचेतन के द्वार नहीं खुलते बंद हो जाते इसलिए फ्रायड ने अचेतन के आविष्कार की जो विधि निकाली वो फ्री एसोसिएशन वो मुक्त विचारों की अभिव्यक्ति है तो फ्रायड की एक कुशलता थी कि वो कभी मरीज के सामने नहीं बैठता था मरीज को लिटा देता कोच पर वो भी बैठा नहीं रखता लिटा देता और कोच के पीछे एक पर्दा होता और पर्दे के पीछे वो बैठता जब फ्रायड के शिष्य से पूछते कि आप मरीज को लेटने पे क्यों सोर देते हो तो वो कहता कि बैठने में अकल ज्यादा होती ये बात सच है खड़े होने में और भी अकड़ ज्यादा होती लेटने में आकर सबसे कम होती है क्योंकि लेटना कोई बड़ी भारी बात नहीं बच्चे भी कर लेते हैं और जब आदमी लेटता है तो पशुओं के जगत में वापस लौट जाता है खड़े होकर वो पशुओं से अलग बैठ के पशुओं से अलग है लेट के तो पशुओं के साथ एक इसलिए बैठे बैठे सोना बड़ा मुश्किल खड़े खड़े सोना तो बहुत ही मुश्किल सी शासन करते हुए सोना तो असंभव लेकिन लेट के आदमी सो जाता है क्योंकि रिलैक्स होता है प्रकृति में गिर जाता है तो फ्रैड कहता है लेट के आदमी का अचेतन सक्रिय हो जाता है चेतन क्रिय हो जाता है इसलिए लेट के तुम अगर बहुत विचार करना चाहो तुम न कर पाओगे विचार करने के लिए बैठना जरूरी और अगर और ही बहुत विचार करना हो तो ठीक योगी की तरह रीढ़ को बिल्कुल सीधा करके बैठना जरूरी रीढ़ के सीधे होने से ध्यान का संबंध कम तीव्र विचार का संबंध ज्यादा है एकाग्रता का संबंध ज्यादा है और अगर तुम्हें कोई और ही बहुत तकलीफ की बात हो जो विचार करनी हो तो अक्सर तुमने देखा होगा कि फिर तुम उठ के चलने लगोगे कुछ अगर सूझ ही ना रहा हो तो खड़े होकर तुम विचार करोगे लेटे कि आदमी शिथिल हो तो फ्रैड कहता अचेतन को उघाड़ना इसलिए लेटाता हूं उसके से कहते फिर आप सामने क्यों नहीं बैठते तो वो कहता अगर सामने रहो तो वो दूसरा आदमी अहंकार से भरा रहता जब तक कोई मौजूद है तब तक वो रिलैक्स नहीं होगा शिथिल नहीं होगा इसलिए पर्दे के पीछे बैठता हूं ताकि वो समझे कि अकेला है चेहरे उतार कर रख दे दूसरा नहीं है कोई डर नहीं है और फिर उसकी प्रक्रिया थी जो भी उसके भीतर आए वो बिना सोचे विचारे उसको कहता जाए व्यर्थ के विचार होंगे असंगत विचार होंगे कोई तर्क ना बिठाए कुछ सोचे ना बस कहता जाए ताकि उसका अचेतन प्रकट हो और अचेतन में ही सारी बीमारियां हैं जब तुम सोचोगे अचेतन के दरवाजे बंद हो जाते जब तुम नहीं सोचोगे तब अचेतन के द्वार खुलते इसलिए रात नींद में अचेतन के द्वार खुल जाते हैं तुम्हारे स्वप्न अचेतन से निकले हुए विचार हैं इसलिए तुम्हारे सपने जितने सच्चे हैं तुम्हारा जागरण उतना सच्चा नहीं और तुम्हें अपने संबंधों में कुछ पता लगाना हो तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं अपने संबंध सपने के संबंध में पता लगाना क्योंकि जागते में तो तुम धोखा दे सकते हो सपने में तुम धोखा नहीं दे सकते जागते में तुम बिल्कुल एक पत्नी विरता हो एक पति विरता हो सोते में यह सब खो जाता सोते में सारे जगत की स्त्रियां तुम्हारी सोते में तुम फिक्र नहीं करते कि स्त्री पड़ोसी की है कि अपनी सच तो यह है कि अपनी पत्नी का सपना शायद ही किसी पति को आता हो। कभी आया आया तो समझना दिमाग में कुछ गड़बड़ी अपनी पत्नी का सपना किसको आता है दूसरे पत्नियों के सपने आते हैं क्योंकि जो जो तुमने दबाया है वह अच्छे से प्रकट होता है जिस जिस को तुमने छिपाया है अचेतन द्वार खोल देता है और सपने तब तक कायम रहेंगे जब तक तुम्हारा अचेतन पूरा खाली ना हो जाए इसलिए सिर्फ ध्यान ही निस्वप्न सोता है जो ध्यान को उपलब्ध नहीं हुआ उसकी रात तो सपनों से भरी रहेगी उसकी नींद तो बीमार है रुग्ण ज्वरग्रस्त है उसकी नींद तो एक कोलाहल है उसकी नींद एक सन्नाटन है उसकी नींद एक शांति नहीं है एक उपद्रव अराजकता है उसकी नींद में भी बाजार भरा है दुकान चल रही है वासनाएं दौड़ रही हैं नींद एक तरह की रोज की विक्षिप्तता है तुम्हारी इसलिए अक्सर लोग रात के बाद सुबह और थके हुए उठते रात भर के सपने थका देते दिन भर में किसी तरह ठीक हो पाते फिर रात आ जाती फिर सपने थका देते रात तुम्हें शांत करती स्वस्थ करती उल्टी हालत सोचना मत अन्यथा द्वार अचेतन का तत्ण बंद हो जाएगा जैसे तुमने सोचा कि तनाव पैदा हुआ तनाव पैदा हुआ कि तुम बंद हो गए मन बहुत छुई मुई तुमने पौधा देखा होगा जिसका नाम छुई मुई छुओ उसके पत्ते बंद हो जाते ऐसा ही मन छुई मुई विचारों और उसके पत्ते बंद हुए मत विचारो सिर्फ देखो बैठ जाओ छुई मुई वृक्ष के पौधे के पास सिर्फ देखो थोड़ी देर में उसके बंद पत्ते फिर खुला खुलाते दे। सिर्फ देखो देखना ध्यान है और उस देखने में तुम पाओगे अचेतन खुल रहा है उस अचेतन में तुम पाओगे कि तुम खड़े हो तुम ही भैंस हो सोचना नहीं ये तुम्हारे जीवन का तथ्य और तुमने अपनी मर्जी से पूछ भीतर छोड़ी अब अगर तुम चाहते हो कि पूछ भीतर रहे और तुम बाहर रहो तो ये तुम्हारा निर्णय अब सोरगुल मत मचाओ और दुखी मत हो तुम अपने ही विचार का अनुसरण कर रहे हो स्वीकार कर लो फिर धर्म वर्म की खोज मत करो फिर मोक्ष परमात्मा मत पूछो फिर अपने को धोखा मत दो या तुम तय करो कि यह पूछ अपने ही हाथ से छोड़ी जब पूरा ही मैं निकल गया तो फिर पूरा ही क्यों ना निकल जाऊं पूछ भी सही तो फिर बाहर निकल जाओ कोई तुम्हें तो रोकने वाला नहीं तुम्हारी स्वतंत्रता में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई शत्रु नहीं उनको बड़ी मीठी बात और बड़ी मीठी कहानी से कह दिया इसे सोचना मत बैठ जाना और इसे देखना और जिस दिन तुम्हें भैंस की जगह तुम खुद दिखाई पड़ो उसी दिन कुंजी तुम्हारे हाथ लग जाएगी जब तक तुम भैंस की तरफ तरह किसी और को देखते रहो तब तक समझना कि अभी कुंजी हाथ नहीं आई आज इतना